और आपके जीवन में दमन है इसलिए जटिलता शुरू हो जाती है ग्रंथकार ग्रंथकारर्थ कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भीतर होता है कुछ आप बाहर दिखाते हैं वो जो शक्ति नहीं निकल पाती वो कहा जाएगी वो ग्रंथी बन जाती है। ग्रंथि का मेरा मतलब है वो गांठ की तरह आपके चित्त में या आपके शरीर में अवरुद्ध हो जाती है जैसे नदी में कोई पानी का हिस्सा बर्फ के टुकड़े बन के बहने लगे तो जितने बड़े बड़े टुकड़े होते जाएंगे नदी की धार उतनी कुंठित होती जाएगी